महाभारत शांति पर्व ठ सप्तमोध्याय तृष्णा के परित्याग विषय में मांडव्य मुनि और जनक का संवाद युधिष्ठिर युधिष्ठिआ भ्रतर पिता पौत्रा ज्ञाते सुहृद सुता अर्थ तो रहता भी पाप अर्थहेतुर्हता क्रूरस्म पापकमेय अर्थोद्भवा तृष्णा कथमेता पिताम निवर्त पापा तृष्णाया कारिता व्यय युधिष्ठि ने पूछा पितामह हम लोग बड़े पापी और क्रूर हैं हमने धन के लिए ही भाई पिता पौत्र जन सुहद और पुत्र इन सब का संहार कर डाला यह जो धन जन तृष्णा है इसी ने हमसे बड़े बड़े पाप करवाए हैं हम इस तृष्णा को किस तरह दूर करें भीप्युदा इतिहासम पुरातनम गीतम विते हाजे न मांडव्या भिष्मजी बोले राजन एक बार मांडव्य मुनि ने विदेहराज जनक से ऐसा ही प्रश्न किया था उसके उत्तर में विदेहराज ने जो उद्गार प्रकट किया था उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष ऐसे अवसरों पर उदाहरण के तौर पर दोराया करते हैं सुखम बत मिथिलायादीप्तायाम नह्य राजा जनक ने कहा था कि मैं बड़े सुख से जीवन व्यतीत करता हूँ क्योंकि इस जगत की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है किसी पर भी मेरा ममत्व तो नहीं है यदि सारी मिथिला में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता है अर्थ खलु समृद्धा ही बाढ़ दुखम विजानता असमृद्धा स्वी सदा मोहयंत विचक्षणा सुखम लोके यच्च दिव्यम सुखम तृष्णा छख से नृतशी जो विवेकी हैं उन्हें बड़े समृद्ध संपन्न विषय भी दुख रूप ही जान पड़ते हैं परंतु अज्ञानियों को सूक्ष विषय भी सदा मोह में डाले रहते हैं लोक में जो कामजनित सुख है तथा जो स्वर्ग का दिव्य एवं महान सुख है वे दोनों तृष्णाक्षय से होने वाले सुख की सोलहवीं कला की भी तुलना पाने के योग्य नहीं है यथव श्रृंगम गो काले वर्धम तथा तृष्णावित्ते न वर्धम जिस प्रकार समयानुसार बड़े होते हुए बछड़े का सिंह भी उसके शरीर के साथ ही बढ़ता है उसी प्रकार बढ़ते हुए धन के साथ उसकी तृष्णा भी बढ़ती जाती है किंचदेव ममत्व यदा भवती कल्पित तदेव परितापा नास संप्य पुनः कोई भी वस्तु क्यों न हो जब उसके प्रति ममता कर ली जाती है वह वस्तु अपनी मान ली जाती है तब नष्ट होने पर वही संताप का कारण बन जाती है न कामान अनुरु तुखम कामेश वैरति प्राप्यार्थम उपयुजे त धर्मम कामान विसर्जय इसलिए कामनाओं या भोगों की वृद्धि के लिए आग्रह नहीं रखना चाहिए भोगों में जो आसक्ति होती है वह दुख रूप ही है धन पाकर भी उसे धर्म में ही लगा देना चाहिए काम भोगों को तो सर्वथा त्याग देना चाहिए विद्वांसर्वेशु भूतेसु आत्मना सोपमो भवि कृतकृत्यो क्रित विशुद्धात्मा त्यज विद्वान्ष सभी प्राणियों के प्रति अपने समान ही भाव रखे इससे वह कृतकृत्य क्रित और शुद्ध चित्त होकर समस्त दोसों को त्याग देता है उभे सत्यानते त्यक्तोकानंद प्रिया प्रिय भया भयम च प्रशात निरामय वह सत्य असत्य हर्ष शोक प्रिय अप्रिय तथा भय अभय आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर अत्यंत शांत और निर्विकार हो जाता है या दुस्त्यजा दुर्मति चिज्यत यको रोगाता त्यजत सुखम् छोटी बुद्धि वाले मूढ़ पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है जो शरीर के जरा जीर्ण हो जाने पर भी स्वयं जीर्ण न होकर नई नवेली ही बनी रहती है तथा तो जिसे प्राणांतकाल तक, तक रहने वाला रोग माना गया है उस तृष्णा को जो त्याग देता है उसी को परम सुख मिलता है चारित्र चारित्रश पश्य चंद्रशुद्दमान धर्मा लीर्तिम प्रेत यहां सुख जो अपने सदाचार को चंद्रमा के समान विशुद्ध उज्जवल एवं निर्विकार देखता है, वह धर्मात्मा पुरुष और परलोक में कृति एवं उत्तम सुख पाता है। श्रुआ प्रेतम पूजय तद्वाक्यम मांडव्यो मोक्षित राजा के ये वचन सुनकर ब्रह्मषि मांडव्य बड़े प्रसन्न हुए उनके कथन की प्रशंसा करके मुनि ने मोक्ष मार्ग का आश्रय लिया इसी महाभारते शांति पर्वि मोक्ष धर्म परवड़ी मांडव्य जनक संवाद सठ सप्तिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मांडव्य और जनक का संवाद विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ